भावार्थ इस इंद्र की शत्र भी प्रसंसा करते हैं वीर ऐसा हो कि उसकी वीरता देख कर शत्र भी प्रसंसा करें यह वीर इंद्र कल्याड-कारी कारे करने वाले दान देने वाले यज्य करने वाले और स्तुति करने वाले को अनेक प्रकार के श्रेष्ठ धन प्रदान करते हैं भावार्थ हे इंद्र तू हमारे पास आकर हमारे द्वारा दिए गए सोने के रंग वाले सोम रस को बहुत पी और हमें श्रेष्ठ धन देकर हमें आनंदित कर भावार्थ इंद्र का रथ सोने का है जिसमें हजारों घोड़े जोते जाते हैं तथा वे घोड़े इंद्र को सब जगह ले जाते हैं भावार्थ जिस आनंदकारी सोम रसों को इंद्र पीना चाहते हैं उन्हें पीने के लिए मोर जैसे रंग वाले और फेत पीठ वाले घोड़े आपको सोने के रथ में बिठाकर हमारे पास ले आए भावार्थ हे इंद्र अच्छी प्रकार से निचोड़े गए तथा दूध आदि डालकर अच्छी प्रकार से तैयार किए गए यह सोम रस आपके लिए हैं आप इन्हें पीत तथा आनंदित हों भावार्थ वह इंद्र अद्वितीय है उसकी तरह कोई नहीं है परंतु वह अपने उत्तम कार्यों के कारण ही सबसे बड़ा हुआ है और उत्तम व्रतों का आचरण करने के कारण ही वह अन्यो से श्रेष्ठ भी हुआ है वह इंद्र सदैव हमारे पास ही रहे कभी हमसे दूर या अलग न हो भावार्थ इस इंद्र अर्थात सूर्य ने अंधकार रूपी असुर की चलती फिरती नगरी रात को तोड़ा तथा सर्वत्र प्रकाश फैलाया प्रातः होते ही चर अचर दोनों प्रकार की सृष्टियां इस इंद्र सूर्य की सृष्टि करने लगी भावार्थ सूर्य के उदय होने के समय अर्थात प्रातः काल दिन के मध्य में मध्याह्न और सूर्य अस्त होने तथा रात्रि के आरंभ होने के समय अर्थात सायंग संध्या के समय इंद्र की स्तुति करनी चाहिए इस मंत्र में प्रातः सवन मध्याह्न दिन सवन और सायंग सवन का विधान है भावार्थ ज्ञानवान अतिथि जहां पर भी और जिस घर में भी जाएं वहीं से उसे अत्यधिक धन मिले तथा वह अतिथि सबकी बढ़ाई करे भावार्थ जब-जब कोई ज्ञानी अतिथि किसी के घर में प्यार से पधारे तब तब वह यजमान उस अतिथि का धनादि से सत्कार करें भावार्थ धन प्राप्त करके वह ज्ञानी अतिथि यजमान को इस प्रकार आशीर्वाद दे कि जिस यजमान ने मुझे सोना मृगचर्म आदि अनेक प्रकार के धन दिए हैं वह दाता सदैव सौभाग्यों से युक्त रहे तथा उसका रथ सदैव गति करता रहे अर्थात वह सदैव रथ पर चढ़कर घूमा करे भावार्थ मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार दान देने का प्रयास करे तथा बैल आदि यज देने हों तो ऐसे गाय बैल दे जिनसे संतति होकर उनका विस्तार हो बूढ़ी गायें अथवा बूढ़े बैल दान में न दें भावार्थ ज्ञान से युक्त स्त्री अपनी सूक्ष्म दृष्टि से ईश्वर के रूप को जानकर कहती है कि आंखों के समक्ष जो संसार है वह ईश्वर का स्थूल रूप है परंतु इस संसार के पीछे जो ईश्वर का सूक्ष्म रूप है वह पंच तत्व से परे विस्तृत तथा सर्वव्यापक है वही सूक्ष्म रूप ईश्वर सारे संसार के लिए भोजनादि प्रदान करता है द्वितीयम सुक्तम भावार्थ हे इंद्र हम तुझे यह सोम रस प्रदान करते हैं तू इन रसों को पेट भर तक पी भावार्थ सोम पहले तोड़कर लाए जाते हैं तत्पश्चात पत्थरों द्वारा कूटकर उनका रस निकाला जाता है फिर भीड़ के उन से बनी हुई छलनी से उसे छाना जाता है फिर जिस प्रकार घोड़े को नदी में नहलाया जाता है इसी प्रकार उस सोम रस में पानी मिलाया जाता है भावार्थ देवों तथा मनुष्यों में यह इंद्र ही भरपूर सोम रस पीने वाला है इसलिए उसकी आयु भी दीर्घ होती है सोम रस का पान करने वाले की दीर्घायु होती है भावार्थ दूसरे लोग भी इंद्र को जानने का प्रयास करते हैं फिर जान लेने के बाद उसकी स्तुति करते हैं भावार्थ प्रत्येक मनुष्ट के घर में प्रातः मध्याह्न तथा सायंक ये तीन यज्ञ हों और उन यज्ञों में इंद्र को सोम रस प्रदान किया जाए भावार्थ तीनों सवनों में इस इंद्र के लिए सोम रस की आहुति दी जाती है भावार्थ यह सोम पीने वाले के हृदयों को उमंग से भर देता है यह सोम रस स्वाद में तीखे होने के कारण इसमें दूध तथा दही आदि मिलाकर दिया जाता है भावारर्थ सोम रस तेजस्वी तथा स्वाद में तीखे होते हैं अतः जब उनमें गाय का दूध मिलाया जाता है तभी वे पीने के योग्य होते हैं भावारर्थ हे इंद्र तू धनवान है अतः मेरे द्वारा दिए गए इस पुरोडाश और दुग्ध मिश्रित सोम रस को पीकर हमें धन प्रदान कर भावारर्थ सोम पीने के पश्चात यह सोम रस शरीर में उत्साह का संचार करते हैं भावार्थ कोई मनुष्य किसी धनवान की प्रशंसा आत्मा स्तुति करता है तो वह भी धनवान ही होता है तो फिर उस ईश्वर की स्तुति करने वाला धनवान क्यों ना हो भावार्थ ईश्वर नास्तिकों का शत्रु है जो ईश्वर की स्तुति नहीं करते वे नष्ट हो जाते हैं वह ईश्वर तो सर्वव्यापी है अतः वह सबकी स्तुतियों एवं प्रार्थनाओं को जानता है भावार्थ हिंसकों तथा अत्याचारियों के अधीन होना भी ईश्वर की अति कृपा ही है अतः मनुष्य को चाहिए कि वह कभी हिंसकों एवं अत्याचारियों के वश में न हो भावार्थ इस ईश्वर से मित्रता करने वाले ज्ञानी भी ऐश्वर्य की प्राप्त के लिए इसी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं फिर साधारण लोगों की तो बात ही क्या भावार्थ ईश्वर की स्तुति रूप कार्य करते समय मनुष्य अन्य कोई कार्य न करे बल्कि उस समय वह केवल ईश्वर की स्तुति ही करे भावार्थ जो सदैव यज्ञ रूप सत्कर्म करता रहता है वही देव गणों का प्रिय है तथा देव गण उसी के पास जाते हैं परंतु जो आलस्य तथा प्रमाद करता है उसका वे परित्याग कर देते हैं भावार्थ मनुष्य कभी ऐसा कार्य न करे जिससे इंद्र उसके ऊपर कुपित हों अपितु जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी पत्नी की ओर आकृष्ट होता है उसी प्रकार इंद्र उसकी ओर आकृष्ट होकर जाएं भावार्थ जिस प्रकार कोई दरिद्र जामाता अपने ससुराल जाने में आनाकानी करता है उसी प्रकार इंद्र हमारे पास आने में आना कानी ना करें भावार्त तीनों लोगों में प्रसिध इंद्र का मन सब प्राणियों पर उदार होता है और वह सब प्राणियों को उदार मन से सहायता देता है यह बात विद्वान जानते हैं भावार्थ इस बलवान और सुरक्षा के साधनों से युक्त इंद्र की अपेक्षा अधिक यशस्वी अन्य कोई नहीं है इसलिए वही एक पूजा के योग्य है भावार्थ यह इंद्र सबसे श्रेष्ठ सबसे अधिक शक्तिशाली और तेजस्वी होने के कारण पूजा के योग्य हैं जो शक्तिशाली तथा तेजस्वी होता है वही पूजा के योग्य होता है भावार्थ जिस मनुष्य के यज्ञ में इंद्र जाता है वह कभी दुखी नहीं होता बल्कि घोड़े गाय आदि ऐश्वर्यों से युक्त होता है भावार्थ यह इंद्र आनंद से युक्त वीर एवं शूर वीर हैं ऐसे उत्तम देव के लिए प्रशंसा योग्य पदार्थ ही देने चाहिए भावार्थ सोम रस को पीने वाले वह इंद्र प्रसन्न होकर हमारे पास आएं तथा हमारे शत्रुओं को दूर करें भावार्थ इंद्र के पशु भी ज्ञान से युक्त एवं सुखकारी हैं उसी प्रकार वीर अथवा राजा के घोड़े भी समझदार एवं सुख देने वाले होंगे भावार्थ हे सुंदर रूप वाले ज्ञानी एवं शक्तिशाली इंद्र यह सोम रस निचोड़कर तैयार कर, कर दिए गए हैं तथा भक्त तुझे बुला भी रहा है अतः तू आ भावार्थ उत्तम कार्यों को करने वाला यह इंद्र स्तुतियों से शक्तिशाली तथा प्रसन्न होकर मनुष्यों को श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्रदान करता है भावार्थ जो भी स्तुतियां अथवा स्तोत्र इंद्र के लिए किए जाते हैं वे इंद्र के बल को बढ़ाते हैं भावार्थ यह इंद्र अनेक श्रेष्ठ कार्यों को करने वाला अद्वितीय वज्र को हाथ में धारण करने वाला और शत्रुओं के लिए अजेय है भावार्थ अत्यंत शक्तिशाली होने पर भी इस इंद्र ने वृत्त को चतुराई से मारा वह सर्वत्र व्यापी है तथा सबसे बुलाया जाता है भावार्थ उसी इंद्र में सारी प्रजाएं सारी शक्तियां तथा विजय प्राप्त करने का पराक्रम स्थित है ऐसे ऐश्वर्यशाली इंद्र को प्रसन्न करना चाहिए भावार्थ अपने विख्यात पराक्रम के कार्यों के कारण यह इंद्र सर्वत्र प्रसिद्ध हैं धनी से धनी मनुष्य को भी वही इंद्र अन्न देते हैं कोई चाहे जितना भी धनवान हो परंतु उसे अन्न देने वाले तो परमात्मा ही हैं भावार्थ जो वीर वेग से दौड़ते हुए अपने रथ की शत्रुओं से रक्षा करता है अर्थात युद्ध में पराक्रम दिखाता है वही वीर सबका स्वामी होकर धनवान होता है